प्रश्नोत्तर दीपमाला संत तथा सत्संग जिज्ञासा महात्मा लोग कहते हैं कि शरीर जहाँ रहे रहने दो मन भगवान में रख दो क्या शरीर कहीं भी रहते हुए मन भगवान में रखना संभव है समाधान हाँ संभव है यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो अर्जुन ने भगवान से कहा जहाँ पर शरीर रहता है वहाँ मनुष्य नहीं रहता है मनुष्य वहीं रहता है जहाँ उसका मन रहता है इसलिए हे अर्जुन तुम अपना मन मुझ में रख दो अर्जुन ने कहा यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई कहे कि मैंने संपूर्ण लोग तुम्हें दान में दे दिया अरे यह तुम्हारा था ही कहाँ जो तुमने दान में दे दिया इसी प्रकार हमारा मन हमारे साथ कहाँ है कि उसे हम भगवान में रखें तब भगवान ने कहा देखो अर्जुन जब तुम छोटे थे तब तुमने मन को खिलौने में रखा जब कुछ बड़े हुए तब अध्ययन में रखा और उसके उपरांत अध्ययन से भी हटाकर धन कमाने में रखा जिन माता पिता के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे विवाह के पश्चात उन्हें भी भूलकर पत्नी में रखा इस प्रकार तुम अभी तक मन को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखते आए हो और मुझे भी रखने में कंजूसी करते हो अर्जुन ने कहा भगवन, मैं नहीं जानता कि मेरे मन एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु में कैसे और कब चला जाता है तब भगवान ने कहा तुम्हारी बुद्धि जिस वस्तु को इस प्रकार स्वीकार कर लेती है कि हमें इसमें इससे सुख प्राप्त होगा मन उसमें स्वतः चला जाता है जैसे यहाँ भी व्यवहार में जब तुमको लगता है कि स्त्री से सुख मिलेगा तो तुम्हारा मन स्वतः ही माता पिता से हटकर स्त्री में चला जाता है इसी प्रकार जिस दिन तुम समझ लोगे कि एक दिन मुझे इस जगत के बिना ही काम चलाना पड़ेगा और भगवान के बिना काम नहीं चलेगा तब तुम्हारी बुद्धि भगवान का महत्व स्वीकार कर लेगी इससे मन को भगवान में रखना सहज हो जाएगा इसलिए महात्मा लोग जो कहते हैं कि मन भगवान में रख कर व्यवहार करो यह बात उचित ही है